नो शो ठॉक बिन बाती बिन तेल नंबर एट एक बदमाश था जिसे गांव के लोगों ने पकड़ा एक और एक तेल से बांध दिया और उससे कहा कि तुम्हें आज शाम दस ग्राम समूह सुनने की गोरच यह कर कर वे लोग अपने काम पर चले गए इस बीच एक गले आया और उसने बदमाश से पूछा कि क्यों यहाँ बधे पड़े हो चालाक बदमाश ने कहा कुछ लोगों ने मुझे इसलिए बांध लिया कि मैंने उनके रुपए देने से इनकार कर दिया हैरत में आकर गले ने पूछा वे तुम्हें रुपए क्यों देना चाहते थे और तुमने रुपये देने से इनकार क्यों किया बदमाश बोला मैं धार्मिक आदमी और वे लोग हैं है, अधार्मिक और वे मुझे पथ भ्रष्ट करना चाहते थे गरीबी ने कहा कि मैं तुम्हारी जगह यहां बैठता हूं तो मुक्त हुए दोनों ने जगह बदल बदले शाम के समय गांव के लोग आए उन्होंने गरीबी को गोरे में बंद किया और उसे जाकर समुद्र में जोड़ दिया दूसरे दिन प्रातःकाल गांव वाले यह देखकर हैरान हुए कि वही बदमाश ठेलों का एक झुंड लिए गांव में हस्ता प्रवेश कर रहा है उनके पूछने पर बदमाश ने बताया समुद्र में बड़े दयावान जीव रहते हैं वे उन सबको पुरस्कृत करते हैं तो समुद्र में फूट कर डूब जाते हैं। फिर क्या था गांव के लोग भागे और समुद्र में जा डूबे और वो बदमाश गांव का मालिक बन बैठे हम आपसे ये कहानी समझना चाहते हैं। ऐसे ही बदमाश सारे संसार के मालिक बन बैठे संसार की संपदा पानी को तो सरलता बात है संसार को जीतना को तो ईमानदारी मार्ग नहीं वे ईमान गणित कहानी आदमी की कहानी इस संसार में ठीक ऐसा ही हो रहा है और बुद्धिमानी का उपयोग लोग जीवन के सत्य को पाने के लिए नहीं बुद्धिमानी का उपयोग लोग दूसरे का शोषण करने के लिए बुद्धिमानी का उपयोग स्वयं के अनुभव को पाने के लिए नहीं सृजनात्मक नहीं विध्वंसात्मक करते हैं इसलिए जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती जाती है वैसे वैसे बेईमानी बढ़ती जाती है विचार हमेशा से परेशान रहे हैं कि दुनिया जितनी शिक्षित होती है उतनी बुरी क्यों हो जाती है? अशिक्षित आदमी में थोड़ी बलाई भी हो शिक्षित आदमी में भलाई की सारी जड़ें टूट जाती है। और जैसे जैसे हम शिक्षा को सुलभ बनाते हैं वैसे वैसे लोग साधु नहीं होते हैं असाधु होते चले जाते पश्चिम के बहुत बड़े विचारक डीएच लानेंस ने एक सुझाव दिया था अगर दुनिया से बेईमानी बदमाशी मिठानी हो तो कम से कम सौ वर्षों के लिए हमें सभी विद्यालय सभी विद्यापीठ बंद कर देने चाहिए आदमी के पास जितनी बुद्धि बढ़ती है उतनी बुराई करने की क्षमता बढ़ती है होना उल्टा चाहिए कि बुद्धि प्रज्ञा बने समझ आत्मज्ञान की तरफ ले जाए लेकिन यह होता नहीं समझ दूसरे के विनाश की तरफ ले जाती शायद जिसे हम समझ कहते हैं वो समझ नहीं समझ का धोखा है पूरे मनुष्य जाति का इतिहास इस बात का गवाह है कि जैसे ही मनुष्य ने आदिम सरलता खोई वैसे ही जीवन में कष्ट और तकलीफ में बढ़ गए और ये तो उस गांव में एक बदमाश था इसने इतना उपद्रव किया पूरे गांव को विनष्ट कर दिया तुम्हारे गांव में तो सभी बदमाश पूरी पृथ्वी बदमाशों से भरी आदिम मनुष्य का भोलापन इतनी सरलता से क्यों खो जाता है जया सी शिक्षा तुम्हें तो नष्ट क्यों कर देती कुछ बातें समझनी चाहिए पहली बात आदिम मनुष्य का जो भोलापन है वो वस्तु था भोलापन नहीं वो केवल अभाव आदमी मनुष्य बेईमानी नहीं कर सकता क्योंकि बेईमानी करने के लिए एक तरह की कुशलता चाहिए जो उसके पास नहीं है इसलिए गांव में जो भोला आदमी दिखाई पड़ता है वो वस्तुतः भोला नहीं है। उसको मौका मिले तो वो भी उतना ही शैतान सिद्ध होगा जितना बड़े नगरों के लोग शैतान सिद्ध होते और अक्सर तो ज्यादा शैतान सिद्ध होता अगर गांव का आदमी शिक्षित हो जाए थोड़ा कुशल हो जाए तो शहर के आदमी से ज्यादा उपद्रवी सिद्ध होता है क्योंकि उसके उपद्रव ऐसे हैं जैसे कोई जमीन बहुत दिन तक बंजर पर ही रही हो उसमें कोई फसल ना ली गई फिर उसमें फसल ली जाए तो वो बहुत फसल दे क्योंकि दूसरी जमीनें तो अफसोषित हो चुकी है उसकी जमीन बिल्कुल खाली पड़ी गांव का सीधा साधा आदमी जब भी शिक्षित हो जाता है कुशल हो जाता है तो उसमें बदमाशी की बड़ी फसल लगती है उस शहर के आदमियों को पराजित कर देता। उसका भोलापन झूठा है तो दो तरह के भोलापन है एक तो भोलापन है जो संतता है संत का भोलापन अनुभव से आया है उसने जीवन में गुजर के देखा और पाया कि बेईमानी चाहे तत्म कुछ भी देती मालूम पड़ती हो अंततः सब कुछ छीन लेती उसने अनुभव से पाया कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना भला पहले दिखाई पड़ता हो कि दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे लेकिन अंत था अपने ही हाथ पर कट जाते उसने जीवंत अनुभव से यह सीख ली कि जो गड्ढा तुम दूसरे के लिए खोदते हो आखिर में तुम पाओगे कि वो तुम्हारी ही कब्र बन जाता इस अनुभव के कारण वो बेईमानी छोड़ता है कुशल नहीं है ऐसा नहीं बेईमानी नहीं कर सकता है ऐसा नहीं कर सकता है लेकिन अनुभव ने उसे बताया कि बेईमानी हित कर नहीं है स्वयं के हित में भी नहीं है दूसरे को तो नुकसान पहुंचाती है अभी और स्वयं को नुकसान पहुंचाती है अंततः इसलिए वो बोला हो गया है वो सरल हो गया है ये सरलता बड़ी कीमती है गंभीर गहरी है यह सरलता बड़ी समृद्ध है क्योंकि अनुभव का आधार है एक गांव का ग्रामीण या एक छोटा बच्चा है छोटे बच्चे गांव के ग्रामीण जैसे छोटा बच्चा बोला मालूम पड़ता है लेकिन बोला है नहीं तैयारी कर रहा है, अभी सरारत के बीज अंकुरित नहीं हुए जल्दी ही अंकुरित होंगे गांव का आदिम आदमी तैयारी कर रहा है प्रतीक्षा कर रहा है जब कुशल हो जाएगा तब उसके खेत में बड़ी बुराई की फसल आएगी हर बच्चा देवता जैसा पैदा होता है और शैतान जैसा मरता है बच्चों की शकल देखें सभी बच्चे प्यारे मालूम होते हैं कोई बच्चा कुरूप नहीं मालूम होता सभी बच्चे सुंदर होते हैं। फिर ये सारे सुंदर बच्चे कहां खो जाते लोगों को देखें तो लोग कुरूप मालूम होते हैं जब वो बच्चे थे खुद तब बड़े सुंदर थे ये पृथ्वी सौंदर्य से भर जानी चाहिए इतने सुंदर बच्चे पैदा होते लेकिन जैसे ही समझ पड़ती जैसे ही कुशलता आती वैसे ही विकृति शुरू हो जाती तो दो उपाय हैं आपके भी भोले होने के एक तो उपाय है कि समझ को आने ही मत देना एक तो उपाय है शिक्षित होना ही मत एक तो उपाय है सभ्य बनना ही मत परिस्थिति से दूर ही रहना गांधी जैसे विचारक इसी उपाय की सलाह देते हैं। वो कहते हैं दुनिया से बड़े उद्योग समाप्त करो शिक्षालय बंद करो ट्रेनें हवाई जहाजें मत चलाओ यांत्रिकता हटाओ आदमी को वापस जंगल की तरफ ले चलो क्योंकि जंगल का आदमी बड़ा बोला था उनका तर्क बहुत गहरा नहीं क्योंकि जंगल का आदमी अगर सच में ही बोला था तो ये सारी बेईमानी फिर किस पैदा हुई कहां से आई एक तो ऐसा आदमी है जो इतना कमजोर है कि चोरी नहीं कर सकता इसलिए साधु मालूम पड़ता है एक आदमी इतना अशिक्षित है कि झूठ बोलने में झंझट झूठ बोलने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए और झूठ बोलने के लिए अच्छी याददाश्त चाहिए अगर इस भी कमजोर हो तो आप झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि घड़ी बर्बाद आपको याद भी न रहे किससे क्या कहा है तो एक आदमी इसलिए सच बोलता है क्योंकि झूठ बोलने के लिए जितनी कुशलता चाहिए वो उसमें नहीं है जो तकनीक बेईमानी के लिए चाहिए वो उसमें नहीं है लेकिन चाहता तो वो भी बेईमान होना वो प्रतीक्षा कर रहा है जब सुविधा मिलेगी तब तो वो भी बेईमान हो जाएगा बीज पड़ा है जमीन में वर्षा की प्रतीक्षा कर रहा है जब बादल घिरेंगे और वरसेंगे तो बीज अनुकुरित हो जाए तो गांधी जी विचारक सलाह देते हैं कि बादलों को बरस नहीं मर दो न बरसेंगे बादल न बीज अंकुरित होगा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लेकिन ये कोई बड़ी गहरी समझ की बात नहीं है क्योंकि बांसुरी भला ना बजे उसके स्वर तो भीतर गूंजते ही रहेंगे बेईमानी भला बाहर ना आए असमर्थता के कारण लेकिन गहरे में बीज तो विषाक्त करता ही रहेगा मैं इस तरह के विचारकों से राजी नहीं मैं तो कहता हूं अनुभव से गुजर के जो सरलता है वही वास्तविक आंख से गुजर के जो सोना बचे वही असली सोना है इस डर से कि कहीं जल न जाए हम आंख के बाहर ही रख लें तो वो सोना असली नहीं और भय बता रहा है कि कचरे का डर शिक्षित तो होना ही होगा बच्चे को जवान होना ही होगा बच्चे को बच्चे में कैसे रोका जा सकता है आदिम आदमी शब्द बनेगा गांव मिटेंगे महानगर बसेंगे इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं पीछे जाना संभव भी नहीं जैसे जवान बच्चा नहीं हो सकता फिर से वैसे ही शहर के आदमी को गांव नहीं ले जाया जा सकता। तो गांधी कितना ही कहे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग सुन लेते हैं से हिला देते हैं लेकिन उनका जीवन जिस ढांचे में है वैसा ही चलता जाता है और गांधी कितना ही कहें उनकी खुद की जीवन व्यवस्था भी आधुनिक यंत्रों पर ही निर्भर होती है ट्रेन में यात्रा करनी पड़ती है मोटर में बैठना पड़ता है गांधी की बात का प्रचार भी करना हो तो भी बड़े प्रेस का उपयोग करना पड़ता है लाउड स्पीकर पर बोलना पड़ता है इस सभ्यता के खिलाफ भी बोलना हो तो इसी सभ्यता का उपयोग करना पड़ता है तो जिस काम उपयोग करते हैं उसको हम नष्ट कैसे करेंगे वह हमारे उपयोग से मजबूत होती बढ़ती और गांधी कोई पहले व्यक्ति नहीं रूसो ने तालस्टाइन ने रस्किन ने सभी ने पीछे लौटने की बात की गांधी पर रस्किन थोरो और इमर्सन का बड़ा प्रभाव है, लेकिन कोई भी पीछे लौट नहीं सकता पीछे लौटने का कोई मार्ग ही नहीं सब मार्ग आगे की तरफ जाते हैं इसलिए मेरा सुझाव गांधी से बिल्कुल विपरीत मेरा सुझाव है जितने जल्दी हो सके अनुभव से गुजरो लेकिन अनुभव से होश पूर्वक गुजरो ताकि अनुभव तुम्हें उसकी पूर्णता में दिखाई पड़ जाए बीस से लेकर अंत तक प्रथम से लेकर अंत तक तुम अनुभव को देख लो जो व्यक्ति भी अनुभव को पूरा देख लेंगे उनके जीवन से बेईमानी मिट जाएगी अब हम इस कहानी को समझने की कोशिश करें कहानी बड़ी साफ है कुछ रहस्यपूर्ण नहीं है कहानी में एक बदमाश की कहानी है या समझे कि तथाकथित बुद्धिमान की और तथाकथित बुद्धिमान सभी बदमाश होते हैं बदमाश होने के लिए थोड़ा बहुत बुद्धिमान होना जरूरी भी पूरे बुद्धिमान नहीं होते लेकिन थोड़े बुद्धिमान होते हैं। और ध्यान रहे कभी कभी आधा ज्ञान पूरे अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है थोड़ा ज्ञान सदा ही खतरनाक होता है क्योंकि थोड़ी दूर तक देखता है पूरे को नहीं देख पाता गांव के लोग इस बदमाश से परेशान रहे होंगे और गांव के लोगों ने एक दिन तय किया कि इस बदमाश को अंत ही कर दो एक वृक्ष से बांध दिया बदमाश होने के लिए थोड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए तर्क चाहिए समझ चाहिए दूसरे को धोखा देना आसान नहीं क्योंकि दूसरा भी तुम्हें धोखा देने को तैयार है। जब भी तुम दूसरे को धोखा देते हो उसका अर्थ है कि तुमने ज्यादा बुद्धिमानी दिखाई दूसरे से एक गड़ेड़िया पास से गुजरा गांव का आदिम आदमी उसने पूछा कि क्या हुआ क्यों बंधे हुए इस वृक्ष बदमाश ने कहा कि बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं गांव के लोग मुझे धन देना चाहते मैं लेना नहीं चाहता वो नाराज हो गए ग्रहण निश्चित ही गांव का आदिम आदमी रहोग जहां चाहते हैं रूसो टालस्टा गांधी लोगों को वापस ले जाएं। लेकिन तब कोई भी बदमाश उन आदि लोगों को सरारत से परेशान करेगा पीछे लौटो कितने ही इतिहास में चंगेज, तैमूर सदा मौजूद वो गांव की गड़ियों का शोषण कर रहे हैं लेकिन शोषण वो बड़े ढंग से करते बड़ी बुद्धिमत्ता से करते इसलिए हजारों साल तक दुनिया में कोई बगावत ना हुई लुटेरों डांकुओं हत्यारों को लोगों ने परमात्मा का अवतार समझा सम्राट परमात्मा का प्रतिनिधि समझा जाता था पृथ्वी पर कि वो परमात्मा की तरफ से राज्य कर रहा है इसलिए सिंहासन के प्रति बगावत करना परमात्मा के प्रति बगावत थी राजाओं ने अपने को तादात्म कर लिया था सम्राट में परमात्मा के साथ लोगों को समझा दिया था कि मैं उसका प्रतिनिधि और लोग मान गए गांधी जैसे विचार जिस दुनिया में लोगों को ले जाना चाहते उसमें फिर चंगेज और तैमूर लोगों को शोषण करेंगे वो तो दुनिया कुछ बहुत अच्छी दुनिया नहीं थी उसमें बगावत हो ही नहीं सकती थी और जिस दुनिया में बगावत ना हो सके उस दुनिया से मुर्दा और दुनिया खोजनी कठिन यहाँ हिंदुओं ने क्या किया हजारों साल से लाखों करोड़ों लोगों को सूद्र बना रखा और उनको समझा दिया कि तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम सूद्र और उन्होंने मार दिया यह बदमाश बुद्धिमानी यह शोषण की बड़ी कुशल तरकीब और उनको इस भांति समझा दिया कि बगावत का एक स्वर नहीं उठा भारत में हजारों साल की यात्रा में सूद्रों ने एक दफे नहीं कहा कि क्या फिजूल की बात है वह समझाई जा रही यह प्रचार इतना गहरा गया और यह तुम्हारे ही हित में क्योंकि अगर तुम शांति से अपनी शूद्रता को स्वीकार कर लेते हो तो अगले जन्म में तुम ऊंचे वर्णों में पैदा हो जाओ। ब्राह्मण ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए तुम शूद्र घर में पैदा हुए हो क्योंकि तुमने बुरे कर्म किए अगर बगावत की तो और बुरे कर्म हो जाएंगे तुम और महाशूद्र हो जाओगे और नर्क में पड़ोगे स्वीकार कर लो मनु की स्मृति पढ़ने जैसी है मनु की स्मृति से ज्यादा अन्यायपूर्ण शास्त्र खोजना कठिन क्योंकि कोई न्याय जैसी चीज ही नहीं है मनु मनुस्मृति हिंदुओं का आधार उनके सारे कानून समाज व्यवस्था का अगर एक ब्राह्मण एक सूद्र की लड़की को भगा के ले जाए तो कुछ भी पाप नहीं ये तो सौभाग्य है सूद्र की लड़की का लेकिन अगर एक सूद्र ब्राह्मण की लड़की को भागा ले जाए तो महापाप और हत्या से कम इस शूद्र की हत्या से कम दंड नहीं यह न्याय और इसको हजारों साल तक लोगों ने माना तो जरूर मनाने वाले ने बड़ी कुशलता की कुशलता इतनी गहरी रही होगी जितनी कि फिर दुनिया पर पृथ्वी में कहीं भी दोबारा नहीं हुई ब्राह्मणों ने जैसी व्यवस्था निर्मित की भारत में ऐसी व्यवस्था पृथ्वी पर कहीं कोई निर्मित नहीं कर पाया क्योंकि ब्राह्मणों से ज्यादा बुद्धिमान आदमी खोजने कठिन बुद्धिमान ही उनका परंपरागत वसीयत थी इसलिए ब्राह्मण सूत्रों को पढ़ने नहीं देते थे क्योंकि तुमने पढ़ा की बगावत आई स्त्रियों को पढ़ने की मनाही रखी क्योंकि स्त्रियों ने पढ़ा की बगावत आई स्त्रियों को ब्राह्मण ने समझा रखा था, था पति परमात्मा है लेकिन पत्नी परमात्मा नहीं ये किस भांति का प्रेम का ढंग है, है कैसा ढांचा है इसलिए पति मर जाए तो पत्नी को सती होना चाहिए तो ही वो पति व्रता लेकिन कोई शास्त्र नहीं कहता कि पत्नी मर जाए तो पति को उसके साथ मर जाना चाहिए तो ही वो पत्नी व्रति था ना इसका कोई सवाल था पुरुष के लिए शास्त्र कहता है कि जैसे ही पत्नी मर जाए जल्दी से दूसरी व्यवस्था विवाह की करें उसमें देर ना करें लेकिन स्त्री के लिए विवाह की व्यवस्था नहीं है इसलिए करोड़ों स्त्रियां या तो जल गईं और या विधवा रह के उन्होंने जीवन भर कष्ट पाया अभी बड़े मजे की बात है कि स्त्री विधवा रहे पुरुष तो कोई विधवर रहे नहीं क्योंकि कोई शास्त्र में नियम नहीं है उस विधुर रहने का तो भी विधवा स्त्री सम्मानित नहीं थी अपमानित थी होना तो चाहिए सम्मान क्योंकि अपने पति के मर जाने के बाद उसने अपने जीवन की सारी वासना पति के साथ समाप्त कर दी अब वो सन्यासी की तरह जी रही लेकिन वो सम्मानित नहीं थी घर में अगर कोई उत्सव पर्व हो तो विधवा को बैठने का हक नहीं था विवाह हो तो विधवा आगे नहीं आ सकती बड़े मजे की बात है कि जैसे विधवा ने ही पति को मार डाला है इसका पाप उसके ऊपर है जब पत्नी मरे तो पाप पति पर नहीं लेकिन पति मरे तो पाप पत्नी पर है अरबों स्त्रियों को यह बात समझा देगी और उन्होंने मान लिया लेकिन मानने में एक तरकीब रखनी जरूरी थी जिसका भी शोषण करना हो उसे अनुभव से गुजरने देना खतरनाक और शिक्षित नहीं होना चाहिए शूद्रों को स्त्रियों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं तुलसी जैसे विचारशील आदमी ने कहा है कि शूद्र पशु नारी ये सब ताल के अधिकारी इनको अच्छी तरह दंड देना चाहिए इनको जितना सताओ उतने ही ठीक रहते हैं सूत्र ढोल पर सुनारी ढोल का भी उसी के साथ जैसे ढोल को जितना पीटो उतना ही अच्छा बजता है ऐसा जितना इनको पीटो जितना इनको सताओ उतने ही ये ठीक रहते यही धारा थी इनको शिक्षित मत करो इनके मन में बुद्धि ना आए विचार ना उठे अन्यथा विचार आया बगावत आई शिक्षाई विद्रोह आया विद्रोह का अर्थ क्या है विद्रोह का अर्थ है कि अब तुम जिसका शोषण करते हो उसके बाद भी उतनी ही बुद्धि है जितनी तुम्हारे पास इसलिए उसे वंचित रखो उस बदमाश ने बड़ी बडी बात कही उसने कहा कि लोग मुझे धन देना चाहते और धन में लेना नहीं चाहता और तो इसलिए मुझे बांध दिया है गड़ या निश्चित आदि में होगा अनुभव से शून्य रहा होगा बुद्धिमान नहीं था भोला भाला था भोलापन बुद्धुपन के जैसा था क्योंकि जो भोलापन अनुभव से ना आया हो वह बुद्धुपन जैसा होता है उसे सिंपल नहीं कह सकते सिंपल टन उसीदा साधा संत नहीं है उसीदा सीधा साधा बुद्धू है क्योंकि इस जगत में कौन है जो धन नहीं चाहता और जगत में कौन जो आपको धन देने के लिए इतना मजबूर करे कि वृक्ष से बांधे? गण दिया बिल्कुल आदिम रहा होगा गांधीवादी आदिमता रही होगी न शिक्षित न धन का कोई पता न लोगों के जीवन व्यवहार की कोई प्रती मान लिया उसने फिर भी उसे भी थोड़ा सा उठा उसने कहा कि लोग धन देना चाहते और तुम लेना नहीं चाहते तुम लेना क्यों नहीं चाहते क्योंकि इतना तो उसको भी समझ में आया कि अगर मुझे कोई धन दे तो मैं लेना चाहूंगा यह आदमी क्यों नहीं लेना चाहता बदमाश निश्चित ही बुद्धिमान था उसने कहा मेरे धार्मिक आदमी बात साफ हो गई कि धार्मिक आदमी धन नहीं लेना चाहता लेकिन उस घड़ी में कोई ख्याल ना आया जब भी कोई धार्मिक आदमी धन नहीं लेना चाहता तो लोगों से बांधते नहीं उसके पैर पकड़ के पूजा करते यही तो हो रहा है अगर लोगों से पूजा चाहिए हो धन भर मत लेना तो लोग पूजेंगे क्योंकि लोग धन की आकांक्षा से भरे हैं और जब भी वो अपने से विपरीत किसी को देखते हैं तो उसकी पूजा करते जिसको भी पूजा चाहनी हो उसे सौदा तय कर लेना पड़ेगा या तो धन या पूजा और समझदार जो हैं वो पूजा में ज्यादा धन देखते हैं उस गणलिए को ख्याल ना आया कि गांव के लोग इसकी पूजा क्यों नहीं करते इसे मारने के लिए ड्रग्स से क्यों बांध रखा है ना इतनी बुद्धि न थी इतने विचार ना उठे था एक ही अर्थ होता था कि गांव के लोग और भी महा धार्मिको धन भी देना चाहते हो न ले तो दंड देने को राजी मगर धन देके रहेंगे गर्गी की वासना ने उसे पकड़ा इसे थोड़ा समझ लें बुद्धि भला ना हो पास लेकिन वासना तो होती यही खतरा है वासना तो जन्म से मिलती बुद्धि शायद शिक्षा से मिल जाती हो समाज से मिलती हो वासना तो जन्म से मिलती तो बुद्धू से बुद्धू आदमी के पास भी उतनी ही वासना है जितनी बुद्धिमान के पास वासना में कोई अंतर नहीं वासना के दृष्टि से हम सब समान बुद्धिमान अपनी वासना को पूरा करने के लिए तर्क का उपयोग करता है बुद्ध उसका उपयोग नहीं कर पाता इसलिए शोषित होता है इसलिए मार्क्स ठीक कहता है कि जब तक सभी लोग शिक्षित नहीं हो गए तब तक शोषण जारी रहेगा क्योंकि जो शिक्षित है वह अशिक्षित का शोषण करेगी लेकिन एक दूसरी बात मार्क्स को दिखाई नहीं पड़ती अगर सभी शिक्षित हो जाएं तो शोषण बंद नहीं हो जाएगा सभी शोषण करना चाहेंगे सामाजिक अराजकता होगी जब तक कि सभी संत न हो जाएं और संत का अर्थ है सिर्फ निर्बुद्धि रह जाना नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का पूरा हो जाए वो गढ़ लिया लोप से भर गया और उसने कहा अगर ऐसा है तो मुझे बांध दो मैं धन भी चाहता हूं और तुम धन चाहते नहीं तो मैं तुम्हें छोड़े देता हूं जब भी शोषण करना हो किसी का तो उसे प्रलोभन देना जरूरी इसलिए जहां भी प्रलोभन हो वहां थोड़े सावधान हो जाओ क्योंकि प्रलोभन के बिना तुम्हारा शोषण नहीं किया जा सकता फिर प्रलोभन बहुत ढंग के पुरोहित कहते हैं कि अगर तुम दान दोगे तो स्वर्ग मिलेगा सिर्फ दान देने को कहें तो तुम दान देने वाले नहीं हो स्वर्ग मिलेगा उसके लिए तुम सौदा कर सकते हो तब तुम दान दे सकते हो लेकिन कभी तुमने सोचा कि दान का अर्थ यह होता है कि उसके पीछे कोई मांग ना हो जो स्वर्ग के लिए दान कर रहा हो वह दान तो कर ही नहीं रहा सिर्फ सौदा कर रहा है वहां दान नहीं दान का अर्थ तो देना है और मांगना नहीं दान का अर्थ तो फल की आकांक्षा के बिना देना है लेकिन ये पुरोहित तरकीब लगा रहा है ये कह रहा है दान दो स्वर्ग मिले गंगा के तट पर लोग समझाते हैं ना समझ काम गां, गांव के ग्रामीण लोगों को कि यहां एक पैसा दो वहां एक करोड़ मिलते हैं। एक करोड़ गुना मिलता है उस पार यहां दो उससे एक करोड़ गुना मिलता है लोभी का मन डवाडोर हो जाता है एक करोड़ गुना और वो है उस पार वहां से लौट के कोई कहता नहीं कि वहां मिलता है या ये एक पैसा भी हाथ से चला जाता है क्योंकि वहां से कोई लौट के नहीं कहता इसलिए शोषण का बड़ा सुगम उपाय है जब भी किसी का शोषण करना हो तो उसे प्रलोभन देना जरूरी है जहां भी प्रलोभन हो सावधान हो जाना धर्म भी प्रलोभन दे रहा है इसलिए वो धर्म नहीं हो सकता है। मंदिर चर्च पुजारी पुरोहित पोप प्रलोभन दे रहे एक दिन मैं एक रास्ते से गुजर रहा था एक सुशिक्षित पढ़ी लिखी महिला ने मुझे एक छोटी सी पुस्तिका दी देख हमें में भी नहीं आया कि यह ईसाइयत के प्रचार की पुस्तिका होगी क्योंकि सामने कोई ईसाइयत का सवाल नहीं था न ईसू का कोई चित्र था न क्रास था न कोई चर्च था सामने एक खूबसूरत बंगला था इस बगीचे में और ऊपर लिखा था क्या आप भी ऐसा बंगला चाहते मैं थोड़ा हैरान हुआ कि क्या है उसको उलट कर देखा तो उसने पहले बंगले का वर्णन बगीचे का सुंदर आकाश का और अंत में यह है कि इस तरह का बंगला स्वर्ग में उपलब्ध है लेकिन केवल उन्हीं को जो जीसस के अनुयाई सब तरह से प्रलोभन दिए जा रहे हैं और जहां भी प्रलोभन है वहां समझ लेना कि धर्म नहीं हो सकता इस बदमाश ने बड़ी कुशलता का काम किया उसने यह भी ना कहा कि मुझे खोलो गड़े ने खुद ही उसे खोल दिया होगा खुद वृक्ष के पास खड़ा हो गया होगा कि मुझे बांध दो जब तुम, तुम प्रलोभन से भरते हो तो तुम अंधेर हो जाते तब तुम्हें होश नहीं होता तुम क्या कर रहे हो सांझ को गांव के लोग इकट्ठे हुए बांध गए थे बदमाश को कि सांझ को पोटरी में बंद करके सागर में फेंक देंगे सांझ के अंधेरे में उन्होंने पोटली बांधी बेचारे गड़ियों को तो कुछ समझ में भी नहीं आया क्या हो रहा समुद्र में फेंक दिया गया सुबह बोर होते बदमाश गरड़िए की बेड़ों को लेकर गांव में प्रविष्ट हुआ गीत गाता गांव के लोग चकित हुए उन्होंने कहा कि क्या हुआ तुम तो कैसे वापस? उसने कहा कि वापिस का क्या पूछते हो तुम्हारी बड़ी कृपा तुमने तो मुझे समुद्र में फेंक दिया वहां बड़े प्रेमी और दयालु लोग उन्होंने खूब स्वागत सत्कार किया ये बेड़ें मुझे दे दी और कहा कि जाओ आनंद करो जो तरकीब उस बदमाश ने उस गड़ी के साथ की थी अब वो उस तरकीब का पूरा उपयोग पूरे गांव के ऊपर किया फिर देरने लगी होगी लोग अपने आप ही जाके समुद्र में कूद गए लोभ मृत्यु बन जाता है और हम सबके लिए भी लोभ ही मृत्यु बन रहा है हम सब भी लोभ के कारण ही समुद्रों में कूद रहे हैं और मर रहे हैं और मिट रहे हैं और हमारी पूरी शिक्षण की व्यवस्था सिर्फ लोभ सिखाती है और कुछ भी नहीं महत्वाकांक्षा सिखाती है ज्यादा से ज्यादा कैसे तुम पा को इसकी कला सिखाती है बिना इसकी चिंता किए कि लोभ मृत्यु में ले जा सकता है गांव के लोग समुद्र में कूद गए और मर गए ये बदमाश पूरे गांव का मालिक हो गया कहानी यहां पूरी हो जाती है क्योंकि इससे आगे कहानी को ले जाना खतरनाक है लेकिन असली हिस्सा कहानी का छोड़ दिया गया ताकि आप कहानी को पढ़ें और असली हिस्से को खुद खोजें सभी महत्वपूर्ण कहानियां आधी छोड़ दी जाती क्योंकि अगर बात पूरी कर दी जाए तो आपको खोजने को कुछ भी नहीं बचता दूसरा हिस्सा महत्वपूर्ण कि जब कोई भी ना बचे और आप गांव के मालिक हो जाएं उस मालिकियत का क्या मूल्य जब सभी मर गए हो तो उस मरघट के आप मालिक हो जाएं इसका क्या मूल्य वो हिस्सा छोड़ दिया है सुखी फकीरों ने ठीक ही किया है उससे कुछ हुआ नहीं उसको कहने की जरूरत कहा नहीं कहानी पढ़ के उसको समझने की जरूरत है जो महत्वपूर्ण है उसे कहा नहीं और अगर आपने थोड़ी भी बुद्धि है तो वह दिखाई पड़ जाए और अगर बुद्धि ना हो तो कहने से भी सुनाई नहीं पड़ेगा ये कहानियां आपके भीतर विचार को पैदा करने के लिए ये कहानियां आपके भीतर एक संवेदना जगाने के लिए एक सत्य की प्रतिध्वनि उठाने के लिए क्या अर्थ है अगर सारा गांव मर जाए और तुम मालिक हो जाओ इसका क्या मूल्य है वह आदमी बदमाश को था होशियार भी था लेकिन बहुत बुद्धिमान नहीं था अर्जुन ने कृष्ण से यही बात गीता में पूछी कि ये सारे लोग मर जाएंगे फिर मैं मालिक भी हो जाऊंगा तो उसका मूल्य क्या है ये मेरे प्रिजन हैं सगे संबंधी हैं मित्र हैं इनके साथ मैं बड़ा हुआ इनके साथ खेला और अगर मेरे जीवन में कोई सफलता की खुशी भी है तो इनकी मौजूदगी नहीं हो सकती ये सब मर जाएंगे इनकी लाशें पड़ी होंगी कुरुक्षेत्र में और मैं विजेता हो जाऊंगा उस विजय का क्या मूल्य वो विजय किसके लिए कौन उसको देख के प्रसन्न होगा कौन मेरी पीठ ठोंकेगा और कहेगा कि ठीक तुम सफल हो गए इसमें कई बातें समझ लेने जैसे जरूरी हैं अकेले में तुम्हारे सम्राट होने का कोई भी अर्थ नहीं अकेले में तुम सम्राट हो ही नहीं सकते अकेले में सिर्फ सन्यासी हो सकते हो सम्राट को समाज चाहिए सन्यासी समाज को छोड़ सकता है इसलिए सम्राट होना दूसरों पर निर्भर है सन्यासी होना आत्मनिर्भरता है इसलिए सन्यासियों ने कहा है कि सम्राट गुलामों के भी गुलाम है बात ठीक है क्योंकि बिना गुलामों के वो सम्राट नहीं हो सकते मैंने सुना है कि जुन्नैल एक गांव से कुछ रहा था एक सूफी। उसने उसके शिष्य उसके साथ थे वो बीच रास्ते पे खड़ा हो गया एक आदमी एक गाय को बांध के गुजर रहा था जुन्नैन ने अपने शिष्यों से कहा कि बेटो एक सवाल ये आदमी इस गाय को बांधे हुए है कि गाय इस आदमी को बांधे हुए जुन्नत के शिष्यों ने कहा फिजूल की बात तो ये तो साफ है कि आदमी गाय को बांधे हुए गाय आदमी को नहीं बांधे गए तो जुन ने लिखा दूसरा सवाल अगर ये गाय छूट के भाग जाए तो यह आदमी उसके पीछे भागेगा या ये आदमी गाय को छोड़ के भाग जाए तो गाय इसके पीछे भागेगी? तब जरा शिष्य चौंके उनका तब जरा कठिन बात है अगर ये बीच के रस्ते टूट जाए तो आदमी गाय के पीछे भागेगा यह गाय आदमी के पीछे भागने वाली नहीं तो जुन्ने देखा तुम फिर से सोचो गुलाम कौन किसका गुलाम मालिक के पीछे भागेगा गाय डेला भर भी फिक्र नहीं करेगी कि वो आदमी कहां गए लेकिन गाय अगर भागे तो आदमी पीछा करेगा गाय उस आदमी के बिना जी सकती वो आदमी बिना गाय के नहीं जी सकता बंधा कौन किससे ऊपर से ऐसे दिखाई पड़ता आदमी गाय को बांधे खींच रहा है जो लोग भीतर देखेंगे उन्हें दिखाई पड़ेगा गाय आदमी को बांधे खींच रही ऊपर से देखने पर सम्राट मालिक और गुलाम गुलाम भीतर से देखने पर सम्राट गुलामों के भी गुलाम नेताओं को देखें लगते हैं वो आगे चल रहे हैं आप हाँ गलती में उनको अनुयायियों के सदा पीछे चलना पड़ता है बस वो दिखते हैं आगे चलते है नेता सदा पीछे लौट लौट कर देखता रहता है अनुयायी किस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ अनुयायी जा रहे हैं उसको जल्दी से उसी तरफ मुड़ जाना चाहिए रहना चाहिए आगे लेकिन अनुयायियों का रुख देखते रहना चाहिए इसलिए कुशल नेता वही है जो अनुयायी का रुख पहचानता है अकुशल मुश्किल में पड़ जाता है अगर नेता को यह भ्रम आ गया कि लोग मेरे पीछे चल रहे हैं जल्दी ही वह नेता नहीं रह जाए अगर अपनी मौत ने चलना शुरू कर दिया और रास्ते चुनने लगा तो भीड़ कहीं और चली जाएगी नेता होने का सूत्र यही है कि भीड़ के हृदय में जो बात बन रही हो उसको पहले ताक लेना भीड़ जिस तरफ जाना चाहती हो उस तरफ भीड़ के पहले मुड़ जाना अभी भीड़ को भी पता ना हो कि हम कहां जाना चाहते हैं नेता उसी तरफ जाएगा जहां भीड़ का अचेतन उसे ले जाना चाहता है नेता की कला भीड़ के अचेतन को पहचानने में मल्ला नसरुद्दीन के संबंध में बड़ी प्रसिद्ध कथा है वो अपने गधे पर बैठा हुआ गुजर रहा है बाजार में बहुत लोग खड़े गधा तेजी से भागा जा रहा है लोगों ने पूछा कि नसरुद्दीन कहां जा रहा है इतनी तेजी उसने से उसने कहा मत पूछू सददे से पूछ क्योंकि इसका मालिक रहना हो तो इसका अनुमयी रहना पड़ता है अगर जरे मैंने इसको मोड़ने मारने की कोशिश की अकल के खड़ा हो जाता उसी वक्त पता चल जाता बीच बाजार में के मालिक हम नहीं और बेचित होती फजीत होती तो मैं समझ गया हूं कि बाजार से जब भी निकलो जहां ये जाए बस बैठे रहो बाजार के बाहर में कोशिश भी करता हूं लेकिन बाजार में कभी कोशिश नहीं करता क्योंकि वहां फजीयत करवा देते अकड़ के खड़ा हो जाता बैठ जाता लौटने लगता वहां पक्का पता चल जाता है कि कौन ताकतवर बहुत अनुभव से मैंने यह सीख लिया है कि जिस तरफ यह जाए वही अपनी मंजिल उसमें हम कम से कम मालिक मालूम होते नेता अनुयायी का मालिक मालूम पड़ता है एक कुशलता के कारण वो कहां जा रहा है भीड़ का अचेतन कहे समाजवाद इसके पहले कि भीड़ के मुंह से आवाज निकले नेता को कहना चाहिए समाजवाद भीड़ का अचेतन जो कहे नेता को भीड़ के अचेतन की आवाज होना चाहिए तब तत्ण नारा दे दे अगर वो नारा मेल न खाया अचेतन से नेता जल्दी भीड़ में खो जाएगा नेता नहीं रह सकेगा नेता अनुयायी का अनुयायी अकेले में तुम नेता नहीं हो सकते अकेले में तुम सम्राट नहीं हो सकते अकेले में तुम धनी नहीं हो सकते और जो तुम अकेले में नहीं हो सकते उसमें होने में कुछ भी सार नहीं इस अनुभव का नाम संन्यास है जो तुम अकेले में हो सकते हो वही तुम्हारा है जो तुम अकेले में नहीं हो सकते वह दूसरों का है तुम्हें सिर्फ ख्याल है कि तुम्हारा तुम जंगल में अकेले बैठे हो कोहनूर का ढेर लगा हुआ है तुम उसके ऊपर बैठे हो कोहनूर की कितनी कीमत है जंगल में जब तुम अकेले हो पत्थर से ज्यादा नहीं कोई भी पत्थर पे बैठे रहो या कोहनूर पे बैठे रहो कोई फर्क नहीं पड़ता कोहनूर का मूल्य समाज में नोटों की गड्ढियों का ढेर लगा है तुम उसी पे सो रहे हो सैया बनाकर क्या अर्थ है अकेले में क्योंकि नोट का मूल्य समाज की मान्यता में है महावीर जंगल चले जाते हैं बुद्ध मोहम्मद जीसफ जंगल चले जाते हैं इसलिए इस बात की खोज करने की जंगल में जाके जो चीजें व्यर्थ हो जाती हैं वो व्यर्थ थी ही भीड़ की वजह से पता नहीं चलता था जंगल में भी जो चीज सार्थक रहती है वही बचाने योग्य फिर भीड़ में वापस लौट आ लेकिन अब उसी को बचाते हैं जो जंगल में भी सार्थक थी वही तुम्हारी आत्मा है ये बदमाश बुद्धिमान तो लेकिन आधा ही बुद्धिमान था अगर ये पूरा बुद्धिमान होता तो इस तरह की ना समझी ना करता ये तो आत्मघात हो गया जब सारा गांव ही कुंभ के मर गया सागर में तो अब तुम सम्राट कैसे सारे मकान तुम्हारे लेकिन करोगे क्या बड़ी मुसीबत में पड़ा होगा इस बदमाश का थोड़ा सोच। अगर इसकी कहानी हम आगे बढ़ाएं बड़ी मुसीबत में पड़ा होगा इतने सब मकानों की साफ सफाई रखोगे और कोई साल नहीं और कोई देखने वाला नहीं इस धन की सुरक्षा रखो और इसका कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि न इसे कुछ खरीद सकते न कुछ बेच सकते वे हट गए लोग जिनके बीच इसका मूल्य था क्या किया होगा इस बदमाश ने जहां तक मैं सोच पाता हूं ये भी कुंभ के समुद्र में मर गया हो और कोई उपाय नहीं इसके लिए बचता है पूरा गांव ही मर गया तब यह क्या करेगा इसलिए बदमाशी अंततः आत्मघात बन जाती है तुम सोचते हो तुम दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो अंततः वो तुम्हें ही नुकसान पहुंचता है तुम सोचते हो तुम दूसरे के लिए जहर बो रहे हो अंततः वो जहर तुम्हारे ही जीवन में फैल जाता है क्योंकि यहां कोई दूसरा है नहीं तुम्हारा ही विस्तार है तुम जो दूसरों के साथ करते हो वही तुम अपने साथ कर रहे हो फासला दिखता है तुम अलग हो मैं अलग हूं लेकिन तुम्हारे गाल पर मैं चांटा मारूं वो जिनको दिखाई पड़ता है मुझे दिखाई पड़ता है कि वो अपने हाथ से अपने ही गाल पर चांटा मार लिया क्योंकि तुम मेरे ही फैलाव, अगर तुम सब मर जाओगे तो मैं जी नहीं सकता अगर तुम सब खो जाओगे तो मैं खो जाऊंगा क्योंकि हम संयुक्त हैं इमेनुअल कांड ने एक सूत्र बनाया जो बड़ा कीमती है वो सूत्र ये है नीति का आधार कांत ने कहा इस सूत्र को कांड कहता है कि जो नियम मानने से सार्वभौम ना हो सके यूनिवर्सल ना हो सके वो नियम नैतिक नहीं है वही नियम नैतिक है जो सार्वभौम हो सके इसका अर्थ अर्थ है अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं चाहता हूं सभी लोग एक दूसरे से झूठ बोलें? झूठ बोलने वाला भी यह चाहता है कि तुम उससे झूठ ना बोलो वो भी झूठ में मानता नहीं झूठ बोलने वाला भी झूठ पकड़ ले तो नाराज होता है कि तुम क्यों झूठ बोले वो भी मानता है कि सत्य बोलना नीति झूठ बोलना अनीति चोर भी आपस में एक दूसरे की चोरी नहीं करते क्योंकि चोरी को वो नियम नहीं मानते और अगर सारे लोग झूठ बोलते हो तो झूठ बोलना मुश्किल है अगर सारे लोग झूठ में भरोसा करते हो तो बोलना ही मुश्किल क्योंकि कोई भी कुछ बोले दूसरा जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम कुछ भी बोलो दूसरा जानता है तुम झूठ बोल रहे हो झूठ चलता है क्योंकि कुछ लोग सच बोलते हैं झूठ के पैर सच में झूठ जी नहीं सकता बिना सच के उसका सहारा सच में इसका अर्थ यह हुआ है कि अगर सारे लोगों की हत्या करने को हम नियम मान लें, तो यह नैतिक नहीं हो सकता यह नियम सार्वभौम नहीं हो सकता इसलिए कांड ने बहुत अद्भुत बात कही जो हिंदुओं को बिल्कुल समझ में नहीं आती लेकिन बात उसकी सही है कांट कहता है ब्रह्मचरी नैतिक नियम नहीं हो सकता क्योंकि अगर सभी लोग ब्रह्मचारी हो जाएं तो ब्रह्मचरी पालने वाला भी नहीं बचेगा ब्रह्मचारी होने के लिए भी किसी का अब्रह्मचारी अब होना जरूरी है तुम्हारे माता पिता का कम से कम अब्रह्मचारी अब होना जरूरी था इसलिए तुम पैदा हुए तो ब्रह्मचरी नैतिक नियम नहीं हो सकता कांड कहता है। उसकी बात बड़ी सच है बड़ी गहरी वो कहता है जैसे चोरी नियम नहीं हो सकता झूठ नियम नहीं हो सकता वैसे ही ब्रह्मचरी नियम नहीं हो सकता क्योंकि चोरी के लिए कुछ लोगों का अचोर होना जरूरी झूठ के लिए कुछ लोगों का सच बोलना जरूरी ब्रह्मचरी के लिए कुछ लोगों का अब्रह्मचारी होना जरूरी जिस ब्रह्मचरी के होने के लिए कुछ लोगों का अब्रह्मचारी होना जरूरी हो जिसके आधार में अब्रह्मचरी हो वो कैसे नियम हो सकता वो नियम नहीं हो सकता वो सार भूमि यूनिवर्सल नहीं हो सकता और जो सत्य सबको स्वीकृत ना हो सके और सबके स्वीकार से भी जिसमें जीवन का पौधा बढ़ता रहे वो सत्य सत्य ही नहीं इस बदमाश ने सोचा तो होगा कि मैंने बड़ा गजब का काम कर लिया सारा गांव डूब गया लेकिन देर न लगी होगी इसे समझने में कि आत्महत्या हो गई क्यों अगर यह बदमाश साधु होता तो अकेला भी जी सकता था यह बदमाश साधु नहीं था इसके जीने के लिए उन सबका होना जरूरी था इसलिए बदमाश अगर उसकी बदमाशी सफल हो जाए तो भी पाएगा क्या असफल हुआ अगर उसकी बदमाशी असफल हो तो भी पाएगा क्या असफल हुआ बदमाश कभी सफल होता ही नहीं वो सदा असफल होता समझो अगर ये गांव के लोग तरकीब समझ जाते और उसकी पिटाई करते और कहता तू झूठ बोल रहा तो वो असफल हुआ गांव के लोगों ने उसको मान लिया नदी में कूद गया समुद्र में कूद के मर गए तो भी वो असफल हुआ इससे मैं एक बहुत गहरी बात आपसे कहना चाहता हूं साधु सदा सफल होता है चाहे असफल हो चाहे सफल हो बदमाश सदा असफल होता चाहे सफल हो चाहे असफल साधु की कोई असफलता नहीं है हो नहीं सकती असाधु की कोई सफलता नहीं हो नहीं सकती मेरे पास लोग आते वो कहते हैं कैसा संसार है यहां असाधु सफल हो रहा है साधु असफल हो रहे लोग मुझसे आके कहते हैं मैं ईमानदार और भूखा मर रहा हूं और बेईमान महलों में रह रहे मैं उनसे कहता हूं यह हो नहीं सकता भला बेईमान महलों में रह रहे हूं लेकिन महलों में रह नहीं सकते महलों में घिरे होंगे लेकिन रह नहीं सकते क्योंकि महलों में रहने वाले लोगों को मैं जानता हूं ना वे सो सकते ना वे ठीक से खाना खा सकते ना वे प्रेम कर सकते महल उनके लिए काराग्रह हैं अपने ही बनाए हुए किसी और ने उन्हें कारागृह में नहीं डाला अपने ही कारण काराग्रह में पड़े जैसे वो सुबह गलड़िया अपने ही हाथों वृक्ष के पास खड़े होकर बंध गया उस गलड़िए को जब वो दिन भर बंधा रहा होगा क्या ऐसा लगा होगा कि किसी ने मुझे बांधा है नहीं, वो स्वेच्छा से बंधा था क्या दिन में उसने ऐसा अनुभव किया होगा कि मैं काराग्रह में पड़ा हूं नहीं वो तो बड़े आनंद में ला होगा क्योंकि सांझ धन की वर्षा हो जाने वाली जब वासना कहती है कि आने वाले भविष्य में काफी सुख मिलने वाला है तो तुम कारागृह में भी रहने को राज्य हो तुम अपना कारागृह खुद ही बना लेते दुनिया में दो तरह के कारागृह हैं एक जिन्हें दूसरे तुम्हारे लिए बनाते और एक जो तुम खुद अपने लिए बनाते हो वो धनपति जो रह रहा है महलों में ना सो सकता न खा सकता न किसी को प्रेम कर सकता वो बिल्कुल बंद है सड़ गया है मर गया है वो एक लाश है जो किसी तरह जी रही है जिस जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे नींद खो जाती जिस जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे भूख खो जाती ये बड़ी मजे की बात है जब भूख होती है तो लोगों के पास भोजन नहीं होता और जब भोजन होता है तो भूख नहीं होती और जब सोने को बिस्तर नहीं होता तो बड़ी गहरी नींद आती है और जब तक बिस्तर का इंतजाम कर पाते तब तो तक, तक नीम खो जाती है। और भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है और नींद ना हो तो बढ़िया से बढ़िया सैया भी किस काम की गरीब आत्महत्या नहीं करते अमीर आत्महत्या करते मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं इससे तो तुम्हारा भारत ही अच्छा अमेरिका में इतनी आत्महत्याएं हो रही मैं उनसे कहता हूं कुल मतलब इतना कि तुम अभी गरीब हो अभी आत्महत्या के करीब नहीं पहुंचे अमरीका अमीर है आत्महत्या बढ़ गई जिस दिन पूरा मुल्क अमीर हो जाएगा अपने आप हाँ लोग सुमदमुख उनके मर जाएंगे सभी नहीं मर रहे हैं इसका मतलब अभी भी काफी गरीब वहां हैं। गरीब को आशा रहती है कल कुछ होगा और जीवन में सुख आएगा अमीर की आशा टूट जाती सब उसके पास है और सुख आया नहीं अब वो क्या करे लोगों को लगता है महलों में रहने वाले लोग सुखी हैं क्योंकि वह महलों में नहीं है झोपड़ों में जिस दिन महल में पहुंचेंगे उस दिन पता चलेगा कि सुख की सारी क्षमता ही खो गई अगर किसी को लगता है कि मैं नैतिक हूं और दुखी हूं तो इससे एक ही बात सिद्ध होती है कि वो नैतिक नहीं है क्योंकि तो नैतिक तो कभी दुखी हो नहीं सकता अगर किसी को लगता है मैं धार्मिक हूं और असफल हूं तो एक बात तय है कि वह धार्मिक नहीं है क्योंकि धार्मिक कभी असफल नहीं हो सकता मिले तो जीतता है हारे तो जीतता है धार्मिक की जीत बड़ी अद्भुत है उसे हराने का उपाय ही नहीं असफलता हो ही नहीं सकती क्योंकि धार्मिक का अर्थ जो भी हो उसमें वो संतुष्ट है इसलिए उसे तुम कैसे असफल करोगे लाउस से बार बार कहता है कि तुम मुझे हरा ना सकोगे क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता तो मुझे हराओगे कैसे जो जीतना चाहता है वो हराया जा सकता है लाओ से कहता है तुम मुझे पराजित ना कर सकोगे क्योंकि विजय की मेरी कोई आकांक्षा नहीं लाओ से कहता है जब मैं सभा में जाता हूं तो मैं सबसे अंत में बैठता हूं जहां लोग जूते उतारते क्योंकि वहां से और नीचे उतारे जाने का कोई उपाय नहीं तुम मुझे वहां से ना भगा सकोगे और तुम भगा भी तो मेरा क्या खोएगा क्योंकि मैं कोई राज सिंहासन पर नहीं बैठा था मैं वहां बैठा था जहां जूते रखे थे लाउ से कहता है मैं अंतिम खड़ा होता हूं ताकि तुम मुझे धक्का ना दे सको धार्मिक आदमी असंतुष्ट नहीं हो सकता क्योंकि धर्म का सारसूत्र सूत्र यही है कि जो भी हो वो संतुष्ट है तुम उसे हरा नहीं सकते हरा भी दो तो वह विजय का उत्सव मनाता हुआ चलेगा धार्मिक आदमी का प्रतिपल विजय का पल है क्योंकि जीतने की आकांक्षा उसने छोड़ दी ये विरोधाभासी दिखने वाली बातें गहरे में सोचने और समझने लेने जैसी बुरा आदमी सदा हारता है सफल हो जाए तो हारता असफल हो जाए तो हारता ये बदमाश असफल होता तो हारता, ये बदमाश पूरी तरह सफल हो गया तो भी हार गया सांझ रात ने भी समुद्र में कुंभ के आत्महत्या कर ली होगी जब लोग न हो तो बदमाशी किसके साथ करिएगा इसकी सारी कुशलता बेकार हो गई साधुता अकेले हो सकती है जो कि साधुता ऐसा दिया है जो बिन बाती बिन तेज जलता है साधुता अकेले नहीं हो सकती उस दूसरों का तेल और बाती और सहारा सब कुछ चाहिए असाधुता एक सामाजिक संबंध है साधुता असंगता का नाम है वो कोई संबंध नहीं है वो कोई रिलेशनशिप नहीं है वह तुम्हारे अकेले होने का मजा है इसलिए साधु एकांत खोजता है असाधु भीड़ खोजता है असाधु एकांत में भी चला जाए तो कल्पना से भीड़ में होता है साधु भीड़ में भी खड़ा रहे तो भी अकेला होता है क्योंकि एक सत्य उसे दिखाई पड़ गया है कि जो भी मेरे पास मेरे अकेलेपन में है वही मेरी संपदा है जो दूसरे की मौजूदगी समुझ में होता है वही असत्य वही माया है वो वास्तविक नहीं उसे है उसे मैं ले जा नहीं सकता है। तुम मेरे पास आते हो और मुझे प्रेम झकता है यह प्रेम झूठा है क्योंकि तुम चले जाते हो यह प्रेम चला जाता ये प्रेम तुम लाए थे तुम ही ले गए ये प्रेम ऐसा था जैसे मेरे दर्पण में तुम्हारा चेहरा दिखाई पड़ा तुम हट गए चेहरा खो गए ये प्रेम मेरा नहीं अगर ये मेरा होता तो तुम आते या ना आते इससे कोई भेद ना पड़ता तुम ना आते तो भी ये प्रेम जलता रहता जैसे एकांत एक में दिया जलता हो उसकी रोशनी जलती कोई निकले या ना निकले अकेले रास्ते पे फूल खिलता है उसकी सुगंध फैलती रहती लेकिन तुम पास आए और फूल में सुगंध आ गई और तुम गए और फूल की सुगंध खो गई तो ये सुगंध झूठी तुमने इत्र लगाया होगा फूल धोखे में पड़ा है तुम मेरे पास आओ और मेरा प्रेम जगे तो वो प्रेम तुम लेके आए तुम ही उसे ले जाओ इसलिए हम प्रेमियों के निर्भर हो जाते तुम्हारी प्रेची नहीं होती तुम्हारे जीवन का रस्क खो जाता रस तुम्हारा है ही नहीं और बड़े मजे की बात यह है कि तुम्हारी पेशी का भी तुम खो जाओ तो रस खो जाता है उसके भीतर भी रस नहीं और जब दोनों के भीतर रस नहीं है तुम दोनों पास आके रस पैदा कैसे करते हो मैं निरंतर कहता हूं यह ऐसे है जैसे दो भिखारी एक दूसरे के सामने अपना भिक्षा पात्र किए खड़े हो इस आशा में कि दूसरा कुछ देगा आशा ही है क्योंकि दूसरा भी भिक्षा पात्र लिए खड़ा है वो भी देने वाला नहीं वो भी मांग नहीं ही आया है दोनों धोखे में हो और जब भी धोखा टूटता है तब तुम एक दूसरे पे नाराज होते हो क्यों मेरा इतना समय खराब किया पहले क्यों नहीं बता दिया कि तुम भी भिक्षा पात्र लिए प्रेमी अक्सर दुख में पड़ते हैं जिस दिन भी भिक्षा पात्र दिखाई पड़ते हैं उस दिन प्रेमी सोचता है प्रेसी ने धोखा दिया प्रेसी सोचती है प्रेमी ने धोखा दिया तब वे दूसरे प्रेमियों और प्रेसियों की तलाश में निकल जाते लेकिन बुनियादी बात फिर भी वही रहे नया भिखारी थोड़ी देर धोखा देगा क्योंकि भिक्षा पात्र छिपाएगा लेकिन कब तक छिपाएगा वो भी तुम्हारे पास इसीलिए आया है तुम भी उसके पास इसीलिए गए हो तुम भी भिक्षा पात्र छिपाओगे जब आश्वस्त हो जाओगे कि अब यह भागने वाला नहीं तब भिक्षा पात्र निकालोगे लेकिन तभी वि साथ घेर लेगा तुम्हारा प्रेम तुम्हारी खुशी सब दूसरे पर निर्भर है घर कोई मित्र मिलने नहीं आता तुम उदास हो जाते मित्र आ जाते हैं तुम तो बड़े उत्सव में हो जाते यह उत्सव झूठा है ऊपर ऊपर रंग रोगन किया हुआ है यह तुम्हारे हृदय का नृत्य नहीं यह तुम्हारी धड़कनों से नहीं आता यह तुम्हारे प्राणों का स्वर संगीत नहीं साधु का अर्थ है इस सत्य को खोज लेना जितने जल्दी हो सके तब फिर समाज पर तुम निर्भर नहीं हो समाज में रहो या छोड़ दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तब तुम उसी संपदा की खोज करते हो जो तुम्हारी जो किसी के भी हटने से छीनेगी नहीं सब चले जाएंगे सब सागर में पून जाएंगे तो भी तुम्हारी बांसुरी बजती रहेगी वो बदमाश बांसुरी बजा नहीं सकता क्योंकि बदमाश दूसरे पर निर्भर है जितना ज्यादा बदमाश उतना दूसरे पर ज्यादा निर्भर उस असाधु को आत्महत्या करनी होगी काश वो साधु होगा तो एकांत महोत्सव हो जाता ये कहानी सीधी साफ है तीन सूत्र ख्याल रखने, एक अगर दूसरे को धोखा निक, देने निकले असफल हुए तो भी असफल होोगे अगर पूरे सफल हुए तो भी असफल होगे। दूसरा बुद्धिमानी का उपयोग दूसरे को गड्ढे में गिराने के लिए मत करना दूसरे के लिए गड्ढा मत खोदना क्योंकि आखिर में पाओगे कि अपनी ही कब्र खोद खुदें और तीसरी बात संपदा जो दूसरे के विनाश से मिलती हो दूसरे की मृत्यु से आती हो या दूसरे के जीवन से आती हो दूसरे पर निर्भर हो उसे संपदा मत मानना अन्यथा जिस दिन तुम सफल होगे उस दिन आत्महत्या के अतिरिक्त कोई मार्ग न बचे उसको खोजना जो तुम्हारा है और सदा तुम्हारा है, स्वतंत्र किसी पर निर्भर नहीं ताकि तुम तो मालिक हो सको तुम उसी दिन आत्मवान बनोगे जिस दिन तुम्हारा दिया बिन बाती बिन तेल जलेगा ना तुम तेल मांगने जाओगे ना तुम बाती मांगने जाओगे सब खो जाए थोड़ा सोचना सब खो जाए तो भी तुम्हारे होने में रक्ति भर फर्क न पड़े बस तुम जिन हो गए तुम बुद्ध हो गए वो जो बुद्ध बोधी वृक्ष के नीचे बैठे को हमने परमात्मा कहा है भगवान कहा है सिर्फ इसीलिए कि उस क्षण में उन्होंने उसको पहचान लिया जो अब सबके खो जाने से सब नष्ट हो जाने से भी नष्ट नहीं होगा उन्होंने समाज मुक्त को पहचान लिया उन्होंने दूसरे से स्वतंत्र को पहचान लिया वो जो दूसरे की सीमा के बाहर है जो दूसरे से मिलता नहीं उन्होंने बिन बाति बिन तेल जलने वाले दिए की पहली झलक पी वो दिया तुम्हारे भीतर जल रहा है लेकिन जब तक तुम्हारी आंखें दूसरों पर लगी रहेंगी तब तक तुम उस दिए से परिचित नहीं हो सकते तुम्हारी आंख भीतर मुड़नी चाहिए दूसरों से मुक्त होनी चाहिए दूसरों से मुक्त होना सन्यास है दूसरों को छोड़ना नहीं दूसरों से मुक्त होना छोड़ने वाला शायद मुक्त नहीं होता क्योंकि वो भाग जाए जंगल तो भी दूसरे की ही सोचता रहता है जिसको छोड़ आया है उसकी याद आती अक्सर ज्यादा आती पत्नी को माय के भेज दो उसकी याद ज्यादा आती फिर उसके दुर्गुण दिखाई नहीं पड़ते सदगुण दिखाई पड़ने लगते इसलिए पत्नी को कभी कभी मायके भेजना बिल्कुल जरूरी है अगर तलाक बचाना तो साल में दो तीन महीने पत्नी को माय के भेज देना बिल्कुल जरूरी है वो भी ताजी होकर आ जाएगी तुम्हारे गुण देखने लगेगी तुम भी ताजे होकर उसके गुण देखने लगोगे तीन महीने बाद फिर से हो सकता एक दो दिन चलेगा फिर दुर्गुण दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे जंगल तुम भाग जाओ तो और भी याद जंगल भागे सन्यासी मेरे पास आते तो कहते बड़ी मुश्किल सिवाय स्त्री के कुछ याद नहीं आता स्त्री ही चक्कर काटती मस्तिष्क पूरा का पूरा कामुकता से भर जाता भरेगा क्योंकि समाज छोड़ के भागने का सवाल नहीं है समाज से मुक्त होने का सवाल है मुक्ति बड़ी और बात मुक्ति तो इस अनुभव से आएगी कि तुम धीरे धीरे उस संपदा की खोज करो अपने भीतर जो तुम्हारी है जो तुम लेके पैदा हुए और जो तुम मरते वक्त साथ ले जाओ जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी होगी जिसको तुमने किसी से लिया नहीं है जो उधार नहीं है जो तुम्हारा अपना होना है तुम्हारी अपनी संपदा है वही आत्मा है आज इतना है।